राजा एक दिन किसी ने राजा को जादू के जिन्न की कहानी सुनाते हुए कहा जिन्न से जो चाहे सो काम करा लो जिन्न से अरे जो चाहे सो काम करा लो रातों रात नहर खुदवा लो पर्वत को मैदान बना लो जंगल में महल बनवा लो जो चाहे सो काम जो चाहे सो काम करा लो जिन से राजा को बड़ी हैरानी हुई उसने सोचा मगर मुझे जिन मिल जाए अरे अगर मुझे जिन मिल जाए मैं उससे सोना मांगूंगा चूंगा वो ले लूंगा जाने में क्या-क्या ले लूंगा हा हा हा। अगर मुझे जिन्न मिल जाए अरे अगर मुझे जिन्न मिल जाए बस उसने कई लोगों से पूछा कि जिन्न कैसे मिल सकता है कोई बोला पर्वत की कोहूम में शायद हो सकता है जिन्न रहते हों पर्वत की कोहों में शायद हो सकता है जिन रहते हों ठीक-ठीक तो नहीं जानते ठीक-ठीक तो नहीं जानते शायद पानी में बहते हों राजा को तो धुन लग गई थी वो सोते जागते चलते फिरते सदा जिन को ढूंढता रहता इसी तरह कई दिन बीत गए एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल में गया राजा घोड़ी पर चला जा रहा था चला जा रहा था कि उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी ओ जी महारो ओ जी महारो ज़ोरों से तू राजा ने घोड़ा रोक दिया उसने जोर से पूछा कौन हो तुम कहां हो मैं जो हूं मोरोद आपके पैरों के पास पड़ी बोतल में राजा ने बोतल को उठा लिया और पूछा लेकिन तुम हो कौन मोरोद मैं एक जिन्न हूं जिन्न हो जिनकी बात सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ वो तो चाहता ही था कि उसे कोई जिन्न मिल जाए उसने फौरन बोतल का ढक्कन खोला और लो उसके सामने एक जिन्न खड़ा था मैं जिन्न नलामी मैं हूं जादू का राजा भाई कमाल है मोय उसका गुलाम जो Están moltes differences que hem a shirt i mouths i τοen tu es que ens ये नया कोई काम नहीं बता सकेंगे उस जिन्हें मैं आपका जो सबसे प्यारा हो उस मनुष्य को उठाऊंगा ठीक है तुम हमें हमारे महल में पहुंचा दो जो गयो वहां बहुत के अब तो राजा के बड़े ठाट हो गए उसे दूसरे राजाओं का डर हमेशा बना रहता था इसलिए उसने जिन से अपने राज्य के चारों ओर एक मोटी मजबूत दीवार बनवा ली दी। वो रोज जिन को एक नया हुक्म देता जिन नदियों का पानी मीठा कर दो अभी جن آج باغ میں سونے کے پیڑوں پر چاندی کے پتے لٹکا دو ہیرے کے پھل اپ جا کر موٹی کے پنچھی لا دو جو آگیا <laughs> भर के लोगों के भर दो तुम भंडार बच्चों को दो हलवा पूरी बीमारों को सौ अनार हुक्म बोल आला तो हुआ इस तरह राजा का राज्य इतना सुंदर हो गया कि पूछो मत लेकिन सच पूछो तो राजा था बड़ा परेशान वो ऐसे कि उसे रोज जिन्न के लिए कोई नया काम ढूंढना पड़ता था राजा को समझ नहीं आता था कि वो जिन्न से अब क्या करवाए बांध सड़कें नहरें बाग बगीचे सब तो बनवा चुका था वो जिन्न से और परियों का नाच भी देख चुका था आखिर एक दिन ऐसा आया और के लिए काम बताए मेरे मालिक जाओ एक ऊंचा बांध बना दो <laughs> तो मैं बना चुका मारा नदियों का पानी मीठा कर दो भी कभी <laughs> तो आ, आज कोई काम नहीं है <laughs> शास्त्र के मुताबिक मुझे राजकुमार को खाना ही पड़ेगा क्योंकि प्यारा अभी जिन राजकुमार पर छपटी रहा था कि राजा अचानक बोला तुम एक कभी नहीं कर सकते तुम इस डिबिया में नहीं घुस सकते याद है मैं तुम बोतल में तो घुस सकते हो मगर मैं डिबिया की बात कर रहा हूं जैसे ही जिन्न डिबिया में घुसा राजा ने डिबिया बंद कर दी राजा ने डिबिया को समुद्र में फेंकवा दिया और इस तरह जिन्न से छुटकारा पाया राजा और जिन्न अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित और प्रस्तुत किया गया है